ब्रह्म विचार सार परमा इसी प्रकार सर्वत्र नायक हो कैसे बनेगा नई अग्रे अक के विसर्ग है नहीं पहले विसर्ग नहीं नई अक नायक बनेगा फिर उसका प्रथमांत नायक हो क्योंकि तथित जो होता है उस समय अकह विसर्ग के साथ नहीं आता है सब स्थान पे इस प्रकार गंगोदकम गंगा अग्रे उदकम उदकम अभी नहीं हुआ गंगाया उदकम पदच्छेदते हैं समास हो जाता है गंगा अग्रे ष्ठी है उदक सु सु और लोप हो जाएगा गंगा अग्रे उदक गंगा अग्र उदक आधगुण होकर गंगोदक बनेगा फिर सुविभूति आकर के वो तो अतोम सूत्र होता है नपुंसक में अम हो जाएगा गंगोदकम ऐसे बनेगा सर्वत्र समझना ऐसे ये तो पहले लघु प्रारंभ में पड़ते समय ये समझ नहीं आता इसलिए गंगा अग्र उदकम गो अग्र यम नव अग्र यम यम नहीं प्रत्यय है इसी प्रकार सर्वत्र देवीश्वर्य देवर्य देव अगरे अग्रे ऐश्वर्यम आश्वर्य नहीं देवेश्वर देवेश्वर्य बनेगा फिर प्रथमांत बनेगा देवीश्वर्यम कृष्ण उत्कंठ कृष्ण आगे उत्कंठ कृष्ण उत्कंठ फिर प्रथमांत कृष्ण उत्कंठयम ऐसे बनता है ये जो भारती है प्रादुहो इसको बोलो प्रादु कितने पद इसमें है एक अख्यादी न्याम उपसंख्यान इसमें कितने पद है दो क्यों एक क्यों नहीं होगा ऐसा मिला होकर लगा हुआ मिलकर लेखने से पद एक है दो ऐसा नहीं करना अक्षा दुहियाम उपसंख्यान में कितने पद है तीन ही है अख्यादि उपसंख्यानम इसी प्रकार यहाँ भी प्रा दु हो ढो ढे सही सु कितने पद होगा है पांच ये तो ठीक है दो पद है प्राद पंचम थे प्र का पंचमत है प्राद प्र के आगे बाद में क्या चाहिए ओहो ढो ढे शिष्य का सप्तमी बहुचन ऊहो ढो ढे सह सु कितने पद हुआ दो पद है आगे जो है क्या क्या है पहले उ क्या है उ आगे क्या है पूरा ए? ए? ए ओ उ ढ और ऊढ़ा में क्या सूत्र लगा ऊह और ऊढ़ा में ऊ हे अढ़ढ़ काऊ मिल गया आधुगुण हो गया ऊ हो ढ हो गया क्या हो गया ऊ हो ढ आगे क्या है उ ढी यहाँ क्या सूत्र गया? आधुगुण ऊ हो क्या बन गया अभी तक क्या बना बोलो बोलो क्या बना ये समझता कोई पहले क्या आया पहले क्या है ओह ओह क्या आगे क्या है उ क्या, क्या, क्या बन गया क्या बना इधर वाले बोलो बन क्या बना इतने डरते क्यों जोर से बोलो ओ उ... हो ढ पहला क्या है उहा। आगे क्या है क्या बना ओ हो आगे क्या है फिर आधगुण गुना गुन हो जाएगा क्या बन गया ओ हो ढो ढी क्या बना बोरा साहब बोलो कितने आ गए ओह उ कितने हो गए क्या बन गया ओहो ढो आगे क्या है क्या ए स क्या सो तो लगे बीच में एक क्यों चाहिए अभी क्या बन गया स मिलाकर नहीं बोलो क्या जितने बना क्या बने गया क्या बना क्या बना, क्या बना? नहीं बा सही क्या अंत में सही क्या बन गया क्या बोल जोर सब जोर कर ओ, ओ, ओ, हो क्या बोल तो हो क्या है क्या बना रुको उ, हो दो, दो क्या रुक उगे ढे बोला सब आगे क्या है क्या बनेगा क्या क्या हो सकते वृद्धि रेस क्या बनेगा ओ हो ढो ढे सई सई श्य क्या मना बोलो हाँ इसको समझना अलग अलग ले करके बीच में क्या सूत्र लगता है समझना क्या क्या नहीं समझ कर बोलते समय कुछ ना कुछ बोल देते हैं ओ हो ढो ढे सई श्य हो गया आगे क्या है आगे येसु है? आगे सुन देखो आगे कुछ नहीं ओ हो ढो ढे श बनने के बाद सप्तमी बहुचन बनेगा राम का जैसे रामेश होता है हो उष्य का क्या बनेगा हो सु सप्तमी को क्या बनेगा हाँ इसका रूप बनाना बोलना पड़ेगा <laughs> कौन बोल सकता है <laughs> प्रथम वचन क्या बनेगा बोलो रोको रोको रो, एक एक, एक, एक प्रथम लाइन बोलो प्रथम क्वचन क्या बनेगा सह क्यों बोलते पूरा मिला कर बोलना दूसरा लाइन वाले बोलो सर हाँ क्या है सह कौन सा बोल तो प्रथम बहुचन सेहना न्या बनेगा रसोई दीर्घ दीर्घ को बोलते हैं श्या हाँ तीनों को मिला के रखो बोल सकता है कठिन बोलो कही हाँ द्वितिया क्या बनेगा ओ हो ढो ढे सही में तृतीय तो क्या बनेगा शैष्य में ओस में क्या मानेगा षष्टी दिवचन सप्तमी दिवचन में उत्तर श्यो हो क्या बनेगा सही श्ययो हाँ समझे ना ये होने से क्या होगा वृद्धि हो जाएगी प्र क्या के ऊ है प्र में आ है ऊ का ऊ है ये आदगुणों से गुण दुन प्राप्त है गुण होगा तो रूप बन जाएगा प्रवह बन जाएगा नहीं यहाँ वृद्धि हो जाएगी गुणों को बात कर किसी भारतीय से वृद्धि होने से क्या रूप बनेगा प्रउ प्र क्या के ऊ है है वहाँ भी इस प्रकार यहाँ भी गुण प्राप्त था बुद्धि से बन गया प्रउढ़ आगे क्या है प्र क्या आगे ऊड़ी यहाँ भी गुणों को बात करके बुद्धि होगी प्रऊढ़ी बन गया आगे क्या है प्र अगरे प्राप्त था आदगुण प्राप्त था उसके बाद करेगा वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी उसको, उसको क्या बात कौन बात करेगा एंगी पर रूपम उसके बाद करेगा इत तुरसु प्रादो ढाई ढे सही से सुधि प्रई स आगे क्या है प्र अगरे ऐ प्र है एस्य में ए है आद प्राप्त है उसके बाद करेगा वृद्धि रचि उसके बाद कौन करेगा ए में आएगा क्या याद है आगे क्या है ए क्या है एस्य आई, एश्या आई। हाँ ए, ए एंग में आएगा ऐ आए। हाँ एंगी पर्व को कौन बात करेगा प्रौह <laughs> प्रव है प्रकृष्ट तर्क है इसमें दिया प्रकृष्ट तार्किक दिया प्रौ प्रौढ़ है। है को, को प्राप्त किया प्रौढ़ता है प्रौढ़ नहीं प्रौढ़ हो गया वृद्धि को प्राप्त किया अब है प्रौढ़ता प्रयस है प्रेषण प्रयुष्य क्या क्या अर्थ प्रे है जिसको प्रेषण किया जाता है वृत्ति आदि प्रयुष्य रित च तृतीय समास शब्द पर में रहते तृतीय समास में पर में ऋत शब्द रहेगा तो आदिच क्या है ऋत का हाँ इतने कठिन क्यों ऋत शब्द का आदि अच पूछा उसको बने के इतने देर है आदि क्या है री अंत में क्या आज हे तो कौन विश्व बताया आ, क्या रित शब्द के अंत्यज कौन है आदि में क्या है री शब्द के रिकार परे में रहते वृद्धि हो जाएगी तृतीय समास होने पर सुखे न रीत रि ग्यर्थ का धातु हे निष्ठा तो प्रतियोगा तो बन गया गत सुखे न ये बनेगा गया सुख अगैर रित है सुख में आ है अंत में रित में प्रथम स्वर स्वरवर्ण क्या है री अ तो अका स्वर्ण दीर्घ हो गया ना नहीं नहीं पहले अके है हाँ पैर में स्वर्ण नहीं आधगुणा लगेगा आधगुणा उड़न रपर यहाँ लग जाएगा हाँ अंसे रपर उनसे क्या गुण होगा गुण हो गया यहाँ गुण प्राप्त था उसके बाद करेगा भारतिक तृतीय समास से वृद्धि होगी वृद्धि क्या क्या है आ ऐ औ स्थानीय है सुखम दोनों के स्थान पर वृद्धि करना है आ करो अथवा ऐ करो अथवा औ करो आ करेंगे तो उड़न रप लगेगा उड़न रप लगेगा ऐ करेंगे तो औ करेंगे तो, आउ करेंगे तो? तो वरण रपर लगने से मूर्ध और मूर्धा और कंठ दोनों स्थान मिल जाएगा वृद्धि क्या होगी आ रपर हो जाएगा आर सुखारत तो सुखे नहीं रहता सुखारत तो ये वार्तिक यदि नहीं रहता तो क्या होता न क्या रूप नहीं पूछते क्या होता मतलब गुण होता किस उत्तर से आदिगुण से गुण होता ये वार्तिक रहेगा तो गुण नहीं होगा ए क्या होगा वृद्धि हो जाएगी किस वृद्धि होगी हाँ वार्तिक से तृतीय तम तृतीया ऐसा क्यों कहा ऋत सद परमें भी रहे तृतीया समास नहीं हो तो ये वार्तिक से वृद्धि नहीं होगी परम से ऋतच परम अग्रे ऋत ये कर्मधारे समास महान इति महादेव नीलम च तदुत्पलम चे नीलोत्पलम परमश्च अशुरीत यह तृतीय समासन नहीं है कर्मधारे परम अग्र है परम अंत में है और आगे ऋत शब्द है तो समास है ना नहीं परम में समास है ऋत शब्द परम है तो वार्तिक लग जाएगा रित तृतीय समास है ऋत शब्द होने पर भी समास होने पर भी तृतीय समासन नहीं है तो वार्तिक लगेगा नहीं ले गया तो वृद्धि होगी वृद्धि नहीं उनसे क्या सुधर लग गया आदि गुण से और गुण हो गया परमर्थ हो बन गया आगे भी वार्तिक है प्र वत्सतर कम्बल वत्सन्न दशा नाम ऋणे ये कितने पद है दो दो पहला पद है क्या है प्र एक पद हो गया आगे एक पद सो हुए हाँ ये ऋण आगे एक पद है ऋण आगे क्या है ऋण उसके पहले कितने पद हैं एक दो ने एक है सब मिलकर एक आगे ऋण एक है, है। प्रशतर कम्बल वसन वसन के आगे क्या है वसंत के आगे ऋण है वसन आगे ऋण में इसी से कैसे वसनार्ण हो गया वृद्धि हो गई वसनारण आगे वसन दश दश है ष्ठी बहुवचन हो जाएगा दशा नाम एक पदे दशा नाम तक एक पदे, एक पद क्या हुआ प्रवत शर कम्बल वसन दशा नाम कितने पद इसमें एक पद क्या भी होती है षठी बहुवचन क्या बोलो क्या ष्टी बचन क्या बना प्रबत अलग नहीं प्रबत अलग सतर अलग ऐसा नहीं प्र वत्सतर कम्बल वसन्नारण दशा नाम ये कितने पद हुआ आगे क्या पद है ऋण ऋण शब्द परे रहते प्र क्या आगे ऋण रहेगा प्र में अ है ऋ पर रहते क्या प्राप्त है आदुगुण क्या आदुगुण को बात करेगी ये कर से वृद्धि हो जाएगी प्र अगर ऋण में वृद्धि से क्या बनेगा प्रारणम प्रकृष्ट ऋण है प्रारणम आगे प्र के आगे क्या है बत्सतर वचड़ा है वत्सर के लिए ऋण लिया वत्सतर आगे ऋण है ये भी आधगुणों को बात करके वृद्धिवन से क्या बनेगा बत्सतरारणम क्या बनेगा वत्सत्र बत्षतर के आगे क्या है कंबल कम्बल के लिए ऋण लिया कंबल अगर ऋण कंबल में अंत में अ है क्या अ कंबल कम्बल अगे ऋण है पर मे री ऋणा का पहला अच क्या है री आदगुण प्राप्त है उसके बाद करेगा ये भारतीय क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा कम्बलारण कम्बलार्णम आगे क्या है वसन वसने वस्त्र वसन के आगे ऋण रहेगा तो वसनार्णम वसनार्ण हो जाएगा वसन के आगे क्या है ऋण है ऋण चुकाने के लिए ऋण लिया कैसे रुपया लाया था वो का दो फिर देने के लिए पास में नहीं दूसरे से ले आया दूसरे से कैसे ले आया रे उसको ऋण लेकर उसको ऋण ऋण के लिए ऋण ऋण अगर ऋण ऋण में अंत में अ है आगे क्या बने है री ऋण का री है अके री रहेगा तो आधु प्राप्त है उसके बात करेगा भारतीय क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी क्या मनगा ऋणार्न फिर हम हाँ लग जाए ऋणार्नम ऋणार्नम ऋण क्या आगे क्या है क्या है दशा नही दशा दस आगे ऋण दस दस ऋण है दस स्थान ऋण भूमि है दुर्ग भूमि है अगर ऋण दशान देश है दस अगर ऋण यहाँ भी वृद्धि होगी दस न बन गया के आगे फिर क्या है दस के आगे नहीं ष्टी बहुचन है दशाह नाम दशाह नाम दशक दशाह नाम ऋण पर रहते वृद्धि होती है उपसर्ग क्रिया योगे, योगे। प्राद कहा में आगे लघु कमे है देखो आगे प्रादय सूत्र गया आएगा मिलता है किसको पुस्तक में है प्रादय मिल गया किसको नंबर अष्टाध्याय संख्या देखो अठावन ये कितने है इसके पूर्व सूत्र है प्रादय उससे प्रादय की अनुभूति आ जाएगी प्रादय क्रियायोगे उपसर्ग देखो सूत्र का अर्थ हो गया प्रादय पूर्व सूत्र से अनुभति आ गई प्रादय क्रियायोगे उपसर्गाह देखो वृत्ति में दे दिया प्रादय क्रिया हो गए उपसर्ग के स्थान पर उपसर्ग संज्ञा शिव उपसर्गस ये सूत्र क्या संज्ञा करेगा उपसर्ग संज्ञा करेगा उपसर्ग संज्ञक होंगे कौन उपसर्ग होंगे प्र आदि प्र पर अपसम ये सब उपसर्ग केवल प्र लिखा है उसको उपसर्ग कहेंगे नहीं कहना उपसर्ग नहीं कहा जाएगा केवल प्र परा उसको उपसर्ग कहा जाएगा क्रिया योगे देखो दिया है उपसर्ग है क्रिया योगे क्रिया से योग होगा तो उपसर्ग होगा केवल प्र सुपुरुष शोभन पुरुष सुपुरुष सुपुरुष में सु उपसर्ग या नहीं नहीं है <laughs> सुपुरुष में सु सुउपसर्ग नहीं है प्रादित है उपसर्ग नहीं क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होगी केवल उपसर्ग से या नहीं है समझे क्रिया के योग का तो उपसर्ग सुपुरुष सुपुरुष में सु है सु प्रादि में आएगा प्रादि में सु तो है वो सु को उपसर्ग कब कहेंगे क्रिया के योग पुरुष कोई क्रिया है क्या इसलिए सुपुरुष में उपसर्ग है या नहीं नहीं है सुपुरुष में सु क्रिया ए, उ, उपसर्ग है या नहीं बोलो नहीं। क्या है सुको प्रादि कहा जाएगा ये प्रादि है उपसर्ग नहीं है प्राधि तो है जितने प्रादि जहाँ मिलेगा सब को यदि उपसर्ग संख्या हो जाए तो सूत्र में क्रियायोगे कहना व्यर्थ हो जाएगा ना नहीं प्रादि की उपसर्ग संख्या कब होगी क्रियायोगे आ गति अच्छा आ ग अच्छा, आ गत तो प्रकृष प्रकृष्ट में प्र अगर किय धातु कृष धातु संज्ञा है प्र कृष्ट है नहीं तो खाली सुपुरष में प्रादित है उपसर्ग नहीं है उपसर्ग क्रियाओगे के उपसर्ग उपसर्गु प्रादय प्रादि कितने अरे प्रादय क्रियायोगे उपसर्गस्यु उपसर्गस कहोगे हाँ पुस्तक नहीं देख कर के बोलना पड़ेगा याद है सबको हाँ किसको याद है थोड़ा हाथ उठाओ देखें कितने व्यक्ति बोल सकते हैं अच्छा इधर नहीं बोले वाले बहुत है ठीक है ठीक है हाँ पुस्तक बंद क्या बंद करो हम पूछेंगे बताना बंद करो पुस्तक बंद किया सबने खोल कर रखे कुछ कुछ लोग नहीं हाँ पहले लाइन वाले बोलो चार अपहल है अपहलया अप प्रा अप सम सम सम्य। प्रा अप सम दूसरे लाइन बोला आगे चार अनुनि आगे दूर दूस दूर के आगे वि आंग आगे, आगे। नी अधि नी अधि ए लाइन बोलो ये लाइन में नी अधि अपि अति आगे अभी प्रति गलत तो बोला सु अभी प्रति और कितने बची गई देखो बोलो क्या क्या हाँ पर बोलो चार बोलो सौ लोगो पहले शुरू से प्रा आगे चार बोलो आगे आगे परी उप हाँ कोई कोई देखते है पुस्तको जिनको याद नहीं देखो इनको उपसर्ग कहा जाएगा ये उपसर्ग है देख क्या लगे एते प्राद ये प्रादय ये प्राद है ये उपसर्ग नहीं ये सब उपसर्ग है ना नहीं ये क्या है प्रादय उपसर्ग कब होंगे क्रिया के योग होने पर भूवादयो धातव क्रिया वाचिन भ्वादयो धातु संज्ञा धातु एक शब्द है, का बने का का है।, का है? हरी, हरी, धातु का रूप बनेगा का जैसे बनता है हरि का कैसे बनता है हरि हरि हर धातु का बनेगा धातु धातु धातव द्वितीय कैसे बनेगा धातु धातु धातुन धातु, तृतीया धातुना चतुर्थी धातवे क्या बनेगा तवे धातुभ्या पंचमी धातु हो हरि क्या हरे बनता है धातु क्या धातु धा धातुभ्या ष्ठी धातु हो धातु हो क्या बनेगा हो आगे धातु नाम सप्तमी धातो धातो धात्व धातुसु यहाँ धातव कहाँ क्या रूप है प्रथम बहुचन सप्तमी बहुचन क्या बनेगा हैं? धातुसु चतुर्थी के वचन क्या बनेगा ष्टी दिवचन धातव हो भूवाद धातव धातु है ये धातु संज्ञा ये सूत्र भी धातु संज्ञा करेगा क्या संज्ञा धातु संज्ञा किसकी भूवादयो भू और वाह है भू क्या के क्या है वाह एक भू और एक वाह आगे आदि भूवादि बनेगा भूवादी का प्रथम भूवचन भूवादय भू के आगे आदि रहेगा तो क्या बनेगा भू के आगे आदि क्या होगा भुआदि यहाँ यही लिखा है देखो वृत्ति में भुआ लिखा है क्रियावाचिन भुआ दयो वहाँ भू क्या के क्या है आदि इकौण से कौन हो गया क्या बन गया भुआदि का प्रथम बहुचन क्या बनेगा भुआ दूत्र में तो भू वादयो और में भुआ दयो एक है है देखो अलग अलग है वृत्ति में भुआ दो भुआदय लिखा है कहा का रूप है भादयो भे कहा रूप है ष्टी प्रथमचन सप्तमी का वचन क्या बनेगा धातु कौन बोलते भ्वा दू देखो अभी नहीं आता है तृतीय बोलो भादिना भादिभ्याम पंचमी बोलो भाद दे क्या मानी ष्ठी भुआ दियो कौन धातु बोलता है भीना ये तो बड़ा कठिन होता है तृतीया कैसे मानीगा भा द्वित देखो सब चुप हो गई भुआ दी भादी, भुआ दीन हरी जैसे बनेगा कठिना क्या है भूवा दातिपिक क्या है भूवा दी भुआ दि क्या बोलो क्या बनेगा भूवा सप्तमी क्या बनेगा भू बा अलग बा अलग नहीं चतुर्थी में क्या मानेगा क्या भू बा द्या मानेगा भू और वा भू शब्द का अर्थ पृथ्वी है मालूम है भू शब्द का पृथ्वी है और एक भवती भवतः भवंती भू भी है वाज शब्द है वाह है एक धातु है वाह गतिगंध नहीं हो वाह वाह बहुत ही वाह धातु है और वाह आपने पढ़ा अचपर अच्छा शैय्य द्वे वाह वाह वाह के विकल्प अभ्य है वाह का दो अर्थ है एक अभ्य होता है उसका अर्थ क्या है विकल्प विकल्प के लिए वाह होता अनचिजा सूत्र में वृत्ति में आया अचपर अच्छा शैयर द्वे वाह दे वाह वाह क्या विकल्प से तो लोपसा के लिए भी आ गया वाह वाह विकल्प के लिए भी वाह शब्द है धातु में भी वाह शब्द है अरे भू कहेंगे तो दो अर्थ है एक पृथ्वी भी, भी है और एक धातु भी है तो दोनों के परस्पर संबंध से भू के सहचरित वाह रहने से भू अव्यय है क्या अव्यय है इसे वाह अव्यय नहीं लेना भू अव्यय है इसलिए वाह जो अव्यय है विकल्प का वाचक उसको नहीं लेना भू के साथ रहने से समझ आया भू के साथ रहने से वाह अव्यय वाह को नहीं लेना अरे वाह के साथ भू रहने से वाह कोई द्रव्य का वाचक है वाह विकल्प हो अथवा धातु हो कोई द्रव्य का वाचक है वाह द्रव्यवाचक है या नहीं अद्रव्यवाचक है इसलिए वाह के सह सहित तो भू रहने से भू भी द्रव्यवाचक नहीं लिया जाएगा और द्रव्यवाचक है लेना भू द्रव्यवाचक है कौन से का है? का? का है? द्रव्य, है तो द्रव्य का वाचक है पृथ्वी अब सम सुनते नहीं क्या बोलो भू का अर्थ बताया कि पृथ्वी दूसरा क्या अर्थ है एक धातु भू सत्या हम धातु पृथ्वी द्रव्य है या नहीं तो पृथ्वी रूप का वाचक भू है किंतु तो यहाँ पृथ्वी रूप द्रव्यवाचक भू नहीं लेना वाह के सहित रहने से वाह द्रव्यवाचक है क्या वाह का अर्थ है विकल्प अभ्य है और एके धातु द्रव्यवाचक है वाह अद्रव्यवाचक वाह के साथ रहने से भू भी द्रव्यवाचक नहीं होगा पृथ्वीवाचक भू होगा ऐसे पृथ्वीवाचक भू को नहीं ले सकते हैं वाह के साथ रहने से और वाह का अर्थ अव्यय होगा या नहीं वाह का वाह यहाँ अव्यय नहीं होगा क्योंकि भू के साथे भू अव्यय है क्या नहीं भू के सही तरण से वाह अव्यय नहीं है और वाह के साथ रहने से भू द्रव्य नहीं है समझे ये इसमें टिप्पणी में है लघु गीता दीता वाले टिप्पणी में है दिया वाह शब्द अनव्यय गृह भू साहचर्यात भू के सही से वाह शब्द अनव्यय अव्य भिन्न होगा वाह के साहचर्य से भू शब्द असत्ववाची सत्व है द्रव्य असत्व का तो अद्रव्यवाची इसलिए क्या होगा जो भू और वाह आदि शब्द जो भू के साथ आदि और वाह के साथ आदि मिलेगा दो भू वा द्रव्य में भू च वाह च भू बहु और दो आदि भू आदि और वा आदि आदि शब्द का दो अर्थ होता है एक आदि शब्द होता है इत्यादि के लिए कहेंगे अमुक अमुक इत्यादि उसको लेने के आदि और एक प्रकार के लिए आदि होता है वाह के साथ जो आदि मिलेगा उसका अर्थ होता है प्रकार वाह सदृश वाह के साथ आदि मिलेगा तो उसका वाह का अर्थ आदि का क्या अर्थ होगा सदृश वाह सदृश भू आदि भू इत्यादि वाह के समान भू आदि की धातु संख्या होगी केवल भू आदि के कहीं तो पृथ्वी आदि आ जाएंगे पृथ्वी जल तेज भाई आकाश आ जाए ना नहीं इसलिए यहाँ वाह के सदृश वाह के सदृश भू आदि कहने से वाह के सादृश्य भू में क्या रहेगा वाह है क्रियावाचक भू भी क्रियावाचक दोनों में सादृश्य आ जाएगा क्रियावाचकत्वम क्या सादृश्य क्रियावाचक तो वाह भी क्रिया का वाचक क्रिया में प्रयोग होता है भू भी क्रिया में है दोनों में सादृश्य क्रियावाचकत्व तो, क्रिया है वाह गमनाथ है भू है सत्ता भवती दोनों में क्रियावाचकत्व तो, सादृश्य है और यदि द्रव्यर्थ ले लेंगे तो दोनों में सादृश्य नहीं आएगा इसलिए वृत्ति में दिया क्रियावाचिनो भुआ दो धातु संज्ञा शिव क्रियावाचीन कहाँ से आ गया वा आदि कहने से वा क्या के आदि है वाह सदृश वाह है, वा है क्रियावाचक क्रियावाचक जो भुआदि उनकी धातु संज्ञा क्रियावाचक भू आदि कहेंगे तो पृथ्वी जल तेज तेजवायु आकाश ये पांच में से कौन धातु होगा पृथ्वी जल तेज तेजवायु आकाश पांच है ना नहीं भू आदि इसमें कोई धातु yes. है क्रिया yes. नहीं क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होगी उपसर्गा धातु कितने प्रदेश में है उपसर्गा दे पंचमी अंत तो. आगे क्या है रीति क्या भी होती है रीति का आगे रूप कैसे बनेगा रिति आगे रितो वो अंत में वो है या वो है ओ है अंत में वो है नहीं गलत है अंत में वो है या वो है आओ हैं अंत में क्या है बोलो अतः ये बोलो नहीं अंत में क्या बनना बताओ क्या है ओ, ओ है या ई है ऊ है क है कह है अंत में क्या है ये ओ ओह नहीं बोलना अंत में क्या बनना है बोलो हाँ ये बोलो अंत में विसर्ग है तभी आ समझे आता ओ ओ ओ कर दिया क्या बोलते समझे नहीं आता है कोई औो कोई औो क्या करते अंत में है विसर्ग रीति हो गया सप्तम में एक क्या बनेगा रितो हो क्या बनेगा उसमें यह है या नहीं बीच में हैं हाँ य नहीं और विसर्ग के पहले क्या बनना है वो या औ हाँ कोई कोई औ करते रितो रितो नहीं रितोह हो रीति रितो हो बहुजून क्या बनेगा रित सु प्रथम व्यती बोलो रित रितो रित द्वितिया तृतीय पंचमी षी हाँ अभी सरल हो गया मारुत जैसे रित, रितो, रिता हो। रिती है ऋत ऋतु ऋत रीति है क्या विभति सप्तमी धातु क्या विभति है सप्तमी रीति धातु का क्या अर्थ हो गया रीति धातु परे है रित कोई धातु है रीति धातु नहीं है री धातु तो है रीति धातु नहीं है री रिवर्ण में तपर करके रीत कर दिया ये री एक वर्ण है धातु का विशेषण है धातु का विशेषण होने से यहाँ भारती का लगेगा यस्मिन विधि तदादा दल ग्रहण बोलो किसको तो? याद है तो री आल है वर्ण है सप्तमयंत यशमिन विधि सप्तमंत्र पर होने से रीतिक का अर्थ करना पड़ेगा रित, या करना रिदा, मतलब रिकाराधु धातु का विशेषण होगा रिकाराधि धातु पर रहते पर में क्या चाहिए धातु पहले क्या चाहिए पहले रिकाराधि धातु पहले उपसर्ग उपसर्गाद पहले क्या है उपसर्गाद पहले उपसर्ग चाहिए आगे क्या चाहिए आदि धातु ये जो उपसर्ग ये आदि गुण से आदि आ जाता है तो आद उपसर्ग अ कोई उपसर्ग है और उपसर्ग है क्या इसलिए अवनांत उपसर्ग से क्या अर्थ होगा आद उपसर्ग आदि आगे क्या चाहिए रिकारादु ध धातु परे क्या आदेश होगा वृद्धि रे क्या आदेश देखो वृत्ति में दिया अवनान्ताद उपसर्गा आदि गुण से आद की अनुवृति आ गई उपसर्ग के विशेषण हो गया अर्थ हो जाएगा अवानताद उपसर्गा यह नदिष्ठ तदंत से के वार्तिक आगे बताएंगे आद की अनुवृत्ति आने से उपसर्ग के विशेषण हो गया अर्थ हो जाए अवनांत उपसर्ग से आगे में क्या चाहिए रिकादु धातु पर रिकारादु कहाँ से आ गया रीति देने से वार्तिक लग गया यस्मिन विधि तदावा रिकारादो धातु परे क्या आदेश करेगा ये वृद्धि वृद्धि आदेश करेगा एक आदेश है दोनों के स्थान पर क्या उदाहरण है प्रार्चति पहला क्या है प्र आगे क्या है ऋच्छति ऋक्षति धातु है धातु संज्ञा उसकी किस सूत्र से होगी भूवादयो धातव धातु आने के कारण प्र की हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से उपस उपस उपसर्ग, उपसर्ग नहीं संस्कृत है क्या है है क्रिया कोई कहते उपसर्ग ठीक है आ, उपसर्ग नहीं ये हिंदी भाषा नहीं संस्कृत है क्या कहेंगे उपसर्ग क्रिया हाँ उपसर्ग संज्ञा प्र की उपसर्ग संज्ञा होगी है प्र की उपसर्ग संज्ञा अवन उपसर्गे अब नांतु है? आगे क्या था तु रिछति राधि है अभी देखो दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी प्र में अ ऋच्छति कारी दोनों को हटा करके दोनों स्थान वृद्धि आ उरण पर लग गया आर हो गया प्रार्छति बनिया क्या बन जाएगा प्रार्थती एंगी पर रूपम ये देखो उपसर्गात रीति धातु की संख्या देखो इक्यान ये कितने तो चौरानबे वहां से आ जाएगा आदिपसर्गात पहले जैसे उपसर्गा था ना इसी प्रकार हम भी आदिपसर्गत अनुमति आ गई आदिपसर्ग से एंगी धातु का विशेषण हो गया पहले धातु का क्या विशेषण था रीति रिका राधु धातु एंगी विशेषण होगा धातु का तो क्या हो जाएगा एंगाधु धातु धातु का विशेषण क्या हुआ एंगी श में विधिश तो एंग का अर्थ करना एंगा दो धातु परे पहले क्या चाहिए अवनात उपसर्ग पहले क्या अवनांत उपसर्ग और पहले क्या चाहिए अवनांत उपसर्ग बाद में क्या चाहिए एंग आदि धातु पर रहेगा तो क्या आदेश होगा पररूपम सूत्र में कह दिया पररूपम सूत्र में नहीं कहते तो वृद्धि हो जाती आद उपसर्गा आद उपसर्गात का अर्थ क्या पड़ना क्या करना पड़ेगा अवान्त उपसर्ग से न कि और उप उपसर्ग नहीं अवनात उपसर्ग से एंगादु धातु परे एंगादि में हो इसे धातु परे तो, पर में रहेगा तो पररूपम रूपम एकादश सेजत में कैसे प्र अगर क्या है एजते प्र अगर एजत में प्र की उपसर्ग संज्ञा पहले करेंगे एजत को धातु संज्ञा ऐजत की धातु संज्ञा किस सूत्र से भू बाधेव धातु धातु के योग से प्र हो जाएगी उपसर्ग है क्रियाओं के उपसर्ग अवान्त उपसर्ग प्र आगे क्या धातु है एजत एंगादि है आदिगुण प्राप्त था है उसको कौन बात करता वृद्धि रची उसको बात करेगा और उसको कौन बात करेगा तो क्या हो गया पर हो गया पर का क्या अर्थ मालूम है प्र के अ जाकर के ऐ में मिल जाएगा ऐसे हो जाता है प्र के अ को हटाना एजत के ए को हटाना दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा पररूपम पर रूपक पर का अर्थ नहीं कि ये जाकर उसे मिल गया ऐसे नदी जाकर समुद्र मिल गया इसी प्रकार अ जाकर के ऐ में मिल गया वो हो गया ए हो गया ऐसा नहीं दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा पहला भर क्या है अ बाद में क्या है दोनों को हटाना पड़ेगा अ दोनों को दोनों को हटा करके एक आदेश होगा एक आदेश क्या होगा पर रूपम पर वर्ण क्या है ए, उसके समान पर ना यही होगा ए आदेश होगा किसके स्थान पर ए आदेश होगा? अ और ए दोनों के स्थान पर ए आदेश होगा। ये नहीं कि उसमें मिला दिया मिल जाएगा पर, गया मिल गया। आ, पर हो गया तो अ उसमें घुस गया ऐसा नहीं अ दोनों के स्थान पर ए आदेश होगा बनेगा प्रेजे प्रकृष्ण एजते एजिट कंपन कमता है अर्थ में अब उपो सति उप अगर ओ सती उप के आगे क्या है ओ सदाह ओ सती क्या दहन करता है उप अगर ओ उपा में अ ओ सती सती को धातु संज्ञा करना के सूत्र से उपा की उपसर्ग संज्ञा कैसे उपसर्ग क्रिया होगी फिर अब अवान्त तो उपसर्ग एंग आदि धातु है आदि को बात करके क्या होगा बुद्धि रचि है बुद्धि रुचि को बाध करेगा एंगि पर उपम पर रूपो क्या उप में अउसति क्या ओ दोनों के स्थान पर आदेश हो गया ओ उपोसति उपोसति का अर्थ इसमें दे दिया उपगछति दिया है किंतु तो गच्छति नहीं उष दाहय दहन करता अर्थ है इसमें उपोसति का अर्थ देता ऊष दाहय है दहन करता है उपोषति ओवसाने